प्रश्नोपनिषद शांक्यद्रमणे नम इत पूर्ण तत पूरा पूर्णाननंद प्रपदेहम सद्गु शंकर स्वयं शांति पाठ शांतिपाठ भद्रम कर्णे भी शृणुजा मेवा भद्रम पश्येम्क्ष चीरिंगष्टुभागम सस्तनो भी व्यसेम देवह हीत आयु ओम शांति शांति शांति हे देवगण हम कानों से कल्याण में वचन सुने यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें तथा स्थिर अंग और शरीरों से प्रस्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हित कर आयु का भोग करें त्रिविध ताप की शांति हो स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वभेदा स्वस्ति न साष्ट ने स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दातु ओम शांति शांति शांति हरि ओम महान इंद्र हमारा कल्याण करे परम ज्ञानवान अथवा परम अथवा परम धनवान पूजा हमारा कल्याण करे जो अरिष्टों अर्थात आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक है वह गरुण हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जे हमारा कल्याण करें त्रिवीशताप की शांति हो प्रथम प्रश्न संबंध भाष्य मंत्रोक्त विस्तराुवादीदम ब्राह्मणम आरभते ऋषि प्रश्न प्रतिवचनाख्यायिका विद्यां संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादुक्त तपो ग्रह्यालादी वसकलराचार्य वक्त्या चाएन कहना चीदती विद्या ब्रह्मचरियादाधन सूचना च तत्कर्तव्यता अथर्वण मंत्रोक्त मुंडकोपनिषद के अर्थ का विस्तार पूर्वक अनुवाद करने वाली यह ब्राह्मण भागी उपनिषद अब आरम्भ की जाती है इसमें जो ऋषियों के प्रश्न और उत्तर रूप आख्यायिका है वह विद्या की स्तुति के लिए है यह विद्या आगे कई प्रकार से एक वर्ष तक ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरुकुल में रहना तथा तप आदि साधनों से युक्त पुरुषों द्वारा ही ग्रहण की जाने योग्य हैं तथा पिपलाद के समान सर्वज्ञ तुल्य आचार्यों से ही कथन की जा सकती है जिस किसी से नहीं इस प्रकार विद्या की स्तुति की जाती है तथा ब्रह्मचर्यादि साधनों की सूचना देने से उनकी कर्तव्यता भी प्राप्त होती है सुकेशा आदि की गुरुपसति ओ सुके भारद्वाज सब्य सत्यम शौराजी चारग्य कौसल्यशुलायनों भार्गवो वैदर्भ कबंधी का नईते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्मावेश वक्षती तेह तमित पाण भगवत पिप्पलादम उपसन्ना भरद्वाज नंदन सुकेशा शिवकुमार सत्यकाम गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ सौरयणी सूर्य का पोता अश्वल कुमार कौसल्य विदर्भदेशी भार्गव और कत्य के पोते का पुत्र कबंधी ये अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले और तद्नुकूल अनुष्ठान में तत्पर छह ऋषिगण परब्रह्म के जिज्ञासु होकर भगवान पिपलाद के पास यह सोच कर किए हमें उसके विषय में सब कुछ बतला देंगे हाथ में संविधा लेकर गए सुकेशा च नामतः भरद्वाज स्थापत्यम भारद्वाज सव्य शिवेह अपत्यम सभ्य सत्यमो नाम शौर सूर्यस्त सौर्य तस्पत सौरियायणीश्छांदस शौरणी गाग्यो गर्गोत्रोत्पन्न कौसल्य नामयन भागवो भृगोर्गोत्रपत्यम भार्गवो वैदर्भ विदर्भे कबंधिनामत कत्यपय कायन विद्यम प्रताहो सत्यय ते हईते ब्रह्मपरा अपरम ब्रह्म पर गुष्ठान ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्मावेश इति किंतन विज्ञेय तत्था जतिष्याम तदन्व कदिग मैश ए हई तत्स वक्षतीथाचार्य उपजग्ह कथम तेह समित समित समत्गृहित संतो भगवन्तम् दम आचार्य उपसन्ना उपजू भरद्वाज का पुत्र भारद्वाज जो नाम से सुकेशा था शिव का पुत्र सैभ्य जिसका नाम सत्यकाम था सूर्य के पुत्र को सौर्य कहते हैं उसका पुत्र सौरारण्य सौर्याजी जो गर्ग गोत्रोत्पन्न होने से गार्ग्य कहलाता था यहाँ सौ सौर्याजली ही के स्थान में सौर्जली इकारान प्रयोग छांदस है अश्वला का पुत्र अश्वलायन, जो नाम से कौशल्य था भृगु का गोत्रज होने से भार्गव जो विदर्भ देश में उत्पन्न होने से वैदर्भी कहलाता था तथा कबंधी नामक कात्यायन कत्य का युवसंगक अपत्य जानी कत्य का प्रपोत्र जिसका प्रपितामह अभी विद्यमान था यहाँ युव अर्थ में गोत्र प्रत्यान्त कात्य शब्द से फक प्रत्यय होकर उसके स्थान में आयन आदेश हुआ है ये सब ब्रह्म पर अर्थात अपर ब्रह्म को ही परभाव से प्राप्त हुए और तदनुकुल अनुष्ठान में तत्पर अतव ब्रह्मनिष्ठ ऋषिगण पर ब्रह्म का अन्वेषण करते हुए वह ब्रह्म क्या है जो नित्य और विज्ञे है उसकी प्राप्ति के लिए ही हम यथेक्ष प्रयत्न करेंगे इस प्रकार उसकी खोज करते हुए उसे जानने के लिए यह समझकर कि ये हमें सब कुछ बतला देंगे आचार्य के पास गए किस प्रकार गए इस पर कहते हैं वे सब समित पाणी अर्थात जिन्होंने अपने हाथों में समिधा के भार उठा रखे हैं ऐसे होकर पूज्य आचार्य भगवान पिप्पलाद के समीप गए ताच भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संवत्सर संवत्सर स्यथ यथा काम प्रश्ना पृछत यदि विज्ञायाम सर्वो इति कहते हैं उस ऋषि ने उनसे कहा तुम तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर एक वर्ष और निवास करो फिर अपने इच्छानुसार प्रश्न करना यदि मैं जानता होऊंगा तो तुम्हें सब बतला दूंगा तानेवम उपगनता स किल ऋषिर्वाच भूय पुनरेव यद्यपि यूज पूर्व एव श्रद्धया तपस्वसेय तथा विशेष तो ब्रह्मचर्य श्रद्धाया चास्तिबुद्ध्या संवत्सर काल संव्यथ सम्युशुश्रूषापरा सतो वश्यथ तथ्य काम यो कामस्तमनति काम स्तमनतिक्रम्य यहाम यदिषे यिज्ञासा तद विषयान प्रश्नान पृछत यदि यदि तद्युस्मदृष्ठ ज्ञायाम अनुतर्शनाथोंदिशो नज्ञ संशयाथ प्रश्निर्णय सर्वं सर्व वो वह पृष्ठ इति इस प्रकार अपने समीप आए हुए उन लोगों से पिपला ऋषि ने कहा यद्यपि तुम लोग पहले से ही तपस्वी हो तो भी तप इंद्रिय संयम विशेषतः से तथा श्रद्धा आनी यानी आस्तिक की बुद्धि से आदर युक्त होकर गुरु शुश्रूषा में तत्पर रह एक वर्ष और भी निवास करो फिर अपनी इच्छानुसार अर्थात जिसकी जैसी इच्छा हो उसका अतिक्रमण न करते हुए जिसकी जिस विषय में जिज्ञासा हो उसी विषय में प्रश्न करना यदि मैं तुम्हारे पूछे हुए विषय को जानता होऊंगा, तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई सब बात बतला दूँगा यहाँ यदि शब्द अपनी नम्रता प्रकट करने के लिए है अज्ञान या संशय प्रदर्शित करने के लिए नहीं जैसा कि आगे प्रश्न का निर्णय करने से स्पष्ट हो जाता है कबंधी का प्रश्न प्रजा किससे उत्पन्न होती है अथ कबंधि कात्यायन उपेत्य पप्रक्ष भगवान कुतोह वा इमा प्रजा इति तदनंतर एक वर्ष गुरुकुलवास करने के पश्चात कात्यायन कबंधी ने गुरुजी के पास जाकर पूछा भगवान यह साली प्रजा किससे उत्पन्न होती है अथ संवत्सरा दुर्धम कबंधि कात्यायन उपेत्योपगम्य पप्रक्ष पृवा हे भगवन् कूता कस्मा इं ब्राहम्हणाद्या प्रज प्रजात उत्प्य अपर इति तदर्थो यम प्रश्नः तदनंतर एक वर्ष पीछे कात्यायन कवंधी ने गुरुजी के समीप जाकर पूछा भगवन् यह ब्रह्मादि ब्राह्मणादि संपूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होते हैं अर्थात अपर ब्रह्म विषय ज्ञान एवं कर्म के समुच्चय का जो कार्य है और उसकी जो गति है वह बतलानी चाहिए उसी के लिए यह प्रश्न किया गया है रई और प्राण की उत्पत्ति तस्मयी सहोवाच प्रजा काम हो वही प्रजापति स तपोतप्यत सतपस्त स मिथुनम उत्पादयते रईं च प्राणम चेत तो मे बहुधा प्रजा क्य उससे उस पिपलाद मुनि ने कहा प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया उसने तप करके रई और प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया और श्रोचा ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे तस्मा एवं पृष्ठवते स उवाच तदपा कणाया प्रजाकाम प्रजाआत्म सिुर्वी प्रजापति सर्वात्मा संजगस्रक्षायामी विज्ञान व्यथोक्तकारी तद्भाव भावितः कल्पादो तद्भा कल्पाद निवृत्त हिण्यगर्भ सृज्यम प्रजा स्थावरजंग पति सजन्तरभात ज्ञान श्रुति प्रकाशितार्थ प्रकाशितापोन्वा लोचन लोचयत त तप्यत अत सब तपस्त श्रोत ज्ञान लोच्य सृष्टि साधनभूत मिथुनमुत्दये मिथुन द्वंद्वत्त्तवान्ई चोम चा, प्राणम चाग्निमत्तारमेवनीषोमात्न्नभूत मे मम बहुधे कदा प्रजा क्यों संचित लोत्पत्तिक्रमेण सूर्य चंद्र मसाव, कल्पयत अपने इस प्रकार प्रश्न करने वाले कबंधी से उसकी शंका निवृत्त करने के लिए पिपलाद मुनि ने कहा प्रजा काम अर्थात अपनी प्रजा रचने की इच्छा वाले प्रजापति ने मैं सर्वात्मा होकर जगत की रचना करूं। इस प्रकार के विज्ञान से संपन्न यथोक्त कर्म करने वाला जगद्रचना में उपयुक्त ज्ञान और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने वाला पूर्व पूर्वकल्पीय प्रजापतित्व की भावना से संपन्न और कल्प के आदि में हिरण्य गर्भ रूप से उत्पन्न होकर तथा रची जाने वाली संपूर्ण स्थावर जंगम प्रजा का पति होकर जन्मांतर में भावना किए सुत्यर्थ विषय ज्ञान रूप तप को तप अर्थात उस ज्ञान का स्मरण किया तदनंतर उस प्रकार तपस्या कर अर्थात श्रुति प्रकाशित ज्ञान का स्मरण कर उसने सृष्टि के साधनभूत मिथुन जोड़े को उत्पन्न किया उसने रई यानी सोम रूप अन्न और प्राण यानी भोक्ता अग्नि को रचा अर्थात यह सोचकर कि ये भोक्ता और भोग्य रूप अग्नि और सोम मेरी नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे अन्न के उत्पत्ति क्रम से सूर्य और चंद्रमा को रचा आदित्य और चंद्रमा में प्राण और रई दृष्टि आदित्योह वही प्राणो रई रेव चंद्रमा रईर्वा एकूर्त चात रई। निश्चय आदित्य ही प्राण है और रई ही चंद्रमा है जो कुछ मूर्तस्थूल और अमूर्त सूक्ष्म है सब रयि ही है अतः मूर्ति रई है तरादितोह वयि प्राणोत्ता रईरव चंद्रमा रई एवानम सोम एव तदेतकमत्ता तदे चान्नम चजापतिक मिथुन गुण प्रधानको भेद कथम रईर्वा अन्न वैत कि तदनमूर्त चूल सा मूर्त चूक्ष्म मूर्तामूर् अत्रपेव तस्मा प्रवक्ता अमूर्ताद्यन मूर्त मूर्ति सव रईर्मूर्मा यहां निश्चय पूर्वक आदित्य ही प्राण अर्थात भोक्ता अग्नि है और रई ही चंद्रमा है रई ही अन्न है और वह चंद्रमा ही है यह भोगता अग्नि और अन्न एक ही है एक प्रजापति ही यह मिथुन रूप हो गया है इसमें भेद केवल गौड़ और प्रधान भाव का ही है सो किस प्रकार इस पर कहते हैं यह सब रई अन्न ही है वह क्या है यह जो मूर्ति यानी स्थूल है और जो अमूर्त यानी सूक्ष्म है वह मूर्त और अमूर्त भोक्ता भोग्य रूप होने पर भी रई ही है तथा इस प्रकार विभक्त हुए अमूर्त से अन्य मूर्त रूपम जो मूर्त रूप है वही रई अन्न है क्योंकि वह अमूर्त भोक्ता से भोगा जाता है